दुर्गा सप्तशती पंचम अध्याय देवी दूत संवाद ओम नमस्चंडिका यई नमो नमः महर्षि मेधा कहते हैं पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर शतिपति इंद्र के हाथ से तीनों लोगों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए वे दोनों सूर्य चंद्रमा कुबेर यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगे उन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित राज्य भ्रष्ट पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया उन दोनों असरों से तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा जगदम्बा ने वर दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी आपत्तियों का नाश कर दूंगी यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहाँ भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगी देवता बोले देवी को नमस्कार है महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं रौद्र को नमस्कार करते हैं नित्या गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार करते हैं ज्योत्सनामयी चंद्ररूपिणी एवं सुक्षवरूपा देवी को सतत प्रणाम है शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं नैऋती राक्षसों की लक्ष्मी राजाओं की लक्ष्मी तथा शिव पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को बार बार नमस्कार है दुर्गा दुर्गपारा दुर्गम संकट से पार उतारने वाली सारा सबकी सारभूता सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा और धूमरा देवी को सर्वदा नमस्कार है अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है जगत की आधार भूता कृति देवी को बारंबार नमस्कार है जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती हैं उनको नमस्कार उनको नमस्कार उनको बारंबार नमस्कार है जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती हैं उनको नमस्कार उनको नमस्कार उनको बारम्बार नमस्कार है जो देवी सब प्राणियों में बुद्ध रूप से स्थित हैं उनको नमस्कार उनको नमस्कार उनको बारंबार नमस्कार है जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित हैं उसको नमस्कार उनको नमस्कार उनको, उनको बारंबार नमस्कार है जो देवी सब प्राणियों में छुधा रूप से स्थित हैं उनको नमस्कार उनको नमस्कार उनको बारम्बार नमस्कार है जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप में स्थित हैं उनको नमस्कार उनको नमस्कार उनको बारंबार नमस्कार है जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित हैं उनको नमस्कार उनको नमस्कार उनको बारंबार नमस्कार है जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित हैं उनको नमस्कार उनको नमस्कार उनको बारंबार नमस्कार है जो देवी सब प्राणियों में क्षमा रूप से स्थित हैं उनको बारंबार नमस्कार है जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित हैं उनको बारंबार नमस्कार है जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित हैं उनको बारंबार नमस्कार है जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित हैं उनको बारम्बार नमस्कार है जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित हैं उनको बारम्बार नमस्कार है जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से स्थित हैं उनको बारंबार नमस्कार है जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित हैं उनको बारंबार नमस्कार है जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित हैं उनको बारंबार नमस्कार है जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित हैं उनको बारम्बार नमस्कार है जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित हैं उनको बारम्बार नमस्कार है जो देवी सब प्राणियों में तुष्ट रूप से स्थित हैं उनको बारंबार नमस्कार है जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थित हैं उनको बारंबार नमस्कार है जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित हैं उनको बारंबार नमस्कार है जो जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी एवं सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली है उनको बारम्बार उन व्याप्ति देवी को बारम्बार नमस्कार है जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है उनको बारंबार नमस्कार है पूर्व काल में अपने अभिष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया वह कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी आपत्तियों का नाश कर डाले उद्दंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरों को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही सभी संकटों का नाश कर देती हैं वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करे। मेधा ऋषि कहते हैं राजन इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहाँ आई उन सुंदर भावों वाली भगवती ने देवताओं से पूछा आप लोग यहां किसकी स्तुति करते हैं तब उन्हीं के शरीर कोष से प्रकट हुई शिवा देवी बोली शुम्भ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहां एकत्रित हुए ये समस्त देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं पार्वती जी के शरीर कोष से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था इसलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती हैं कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया अत वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई तदनंतर शुंभ निशुंभ के भृत्य चंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका का देवी को देखा वे शुंभ के पास जाकर बोले महाराज एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपने दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा अक्षरेश्वर पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे ग्रहण कीजिए स्त्रियों में तो वह रत्न है उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा वह अपनी प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है दैत्यराज अभी वह हिमालय पर ही मौजूद है आप उसे देख सकते हैं